यत्र यत्र रघुनाथ यघुनाथकर्तनम त्र तमस्तकांजलि बाष्प वि परिपूर्णलोचनम मत राक्षसातक मधुरम मधुरम स्वीते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोध मधुबोधशक्तिद्यां प्रयच परमा पिभाया कमल कूजयन वेणुं श्याम कुमारकः वेद वेद ब्रह्म भासता हृदय मम। ज राम रामे मधुरम मधुराक्षर आविता शाख वंदे वालि कोकिलम कल्पतरोर्गल फल शुक मुखाद मृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुर हो रुवि शुणाद सुनीतना तरोपि सहिष्णुना अमा न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्तिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 सर्वा भूता पूटस्थोक्षर उच्य से उत्तर परमात्दार लोक आवेश विभर्ती व्यय ईश्वर समस्थित सगमणीय सत बृंद विदृंद भक्तिवृंद भक्तिमती माता शून्यवादी बौद्धों के यहाँ असत से सत की उत्पत्ति होती है वे सर्वथा वैनाशिक माने जाते हैं परंतु छादो गुप्त के छठे अध्याय में शून्यवादियों के पक्ष का निराकरण किया गया है कथम असता सब जाइए था भला असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है उन वैनाशिकों को नैरात्म वादी कहा जाता है वे अभाव से भाव की समुत्पत्ति मानते हैं अर्धवैनाशिक वैशेषिकों को नैयायिकों को माना जाता है उनके मत में कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य का अभाव होता है असत् होता है का व्यापार के द्वारा कार्य की समुत्पत्ति होती है वेदांत प्रस्थान इन दोनों से विलक्षण है यहाँ परम भाव रूप भगवत तत्व परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व या आत्मा ही सिद्ध है और वह सच्चिदानंद स्वरूप है अब प्रश्न उठता है कि कार्य और कारण में तादात में होना चाहिए संख्यो का आग्रह है संख्यो को सत्कार्यवादी बांधते है कार्योत्पत्ति के पूर्व भी कारण में कार्य सन्निहित होता है कारकप का व्यापार के द्वारा उसका विशेष स्वरूप अभिव्यक्त होता है उनका आग्रह होता है कि कार्य कारण में तादात्म्य होना चाहिए कार्य प्रपंच में सुख दुख मोह की अनुगति है अर्थात सुखप्रद दुखप्रद मोहप्रद कार्य प्रपंच सिद्ध होता है अनुमान के बल पर भी सिद्ध करना चाहते हैं। समग्र कार्य प्रपंच के मूल में त्रिगुण प्रतिष्ठित है क्योंकि तो सत्व के कारण ही जीवन में सुखोपलब्धि होती है रजोगुण के कारण दुख की प्राप्ति होती है और तमोगुण के कारण मोह की प्राप्ति होती है सांख्य कार्यता की दृष्टि से ब्रह्मसूत्र भाष्य की व्याख्या के दृष्टि से श्री बाचस्पत मिश्र जी ने मनोरम दृष्टान्त प्रस्तुत किया है उनका कहना है कि, कि स्त्री है समझ लीजिए वही संक्षोक्त प्रकृति है मूर्तिमती के गुणमयी है कि इस प्रकार पति के लिए सर्वथा अनुकूल है सुख देने वाली सऊत को दुख देने वाली है अपनी विद्यमानता मात्र से सऊत डाह करती है जो पुरुष उसे चाहता है लेकिन जिसे वह स्वप्न में भी सुलभ नहीं है उसको मोहित करती है इसी प्रकार या जो कुछ जुगुणात्मक प्रपंच है सुखप्रद है दुख प्रद है मोहप्रद है जब अपना ही शरीर स्वस्थ होता है तो सुख उससे व्यक्त होता है अस्वस्थ होता है तो दुख होता है और मैं यू <laughs> देख व्यक्ति मोहित होता है तो सुख दुख मोह की प्राप्ति के बल पर अनुमान होता है कि जगत का मूल कोई ऐसा होना चाहिए जो त्रिगुणात्मक हो इस प्रकार कार्य और कारण भाव वो लोग मानते हैं लेकिन उनके यहाँ जो पुरुष है वह चेतन है ना तो कार्य कोटि का पदार्थ है ना कारण ही है प्रकृति भी उनके यहाँ त्रिगुणमयी है किसी से उत्पन्न नहीं होती स्वतंत्र है इस प्रकार प्रकृति ही कारण के रूप में प्रतिष्ठित है उससे महादादी कार्यों की उत्पत्ति होती है चेतन को उपादान कारण या निमित्त कारण मानने की आवश्यकता नहीं है लेकिन चेतन के लिए जड प्रकृति भोग्य पदार्थ के रूप में स्वयं को उल्लसित या परिणत करती है यह सांख्यों का सिद्धांत है सेश्वर सांख्यवादी जो योगी हैं उनके यहाँ यद्यपि पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर की स्वीकृति है जो कि क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरावृष्ट है तथापि प्रकृति उसे अधिष्ठित हुए बिना पुरुष के लिए महत तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच तक परिणत होती है जो कुछ अचित पदार्थ है परार्थ है पर कार्थ स्व प्रकाश पुरुष खटाई खटाई के लिए नहीं मिठाई मिठाई के लिए नहीं चटाई चटाई के लिए नहीं पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं पानी पानी के लिए नहीं प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं पवन पवन के लिए नहीं आकाश आकाश के लिए नहीं जो कुछ अचित पदार्थ है वह पुरुष के लिए इस दृष्टि से सांख्य वादी अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं लेकिन वेदांत की सहिष्णुता का मार्ग वे भी प्रशस्त करते हैं क्या अभिप्राय है उनके यहाँ कारण कार्य को उत्पन्न करने के बाद भी शेष रहता है दूध से दही बन जाए तो दूध शेष नहीं रहता फिर उस दही से दुग्ध की प्राप्ति भी नहीं हो सकती तो दूध से दही उत्पन्न होता है परिणाम का यह दृष्टांत या भी है बाबा नगीना सिंह की एक पुस्तक है वेदानुवचनम इस पर पर्याप्त विचार उसमें किया गया रामतीर्थ मिशन लखनऊ से प्रकाशित हमने लगभग चालीस साल पहले पढ़ा होगा इस प्रकार का परिणाम सांख्यों को अभिष्ट नहीं है प्रागेव विद्यमानत्वात वसुदेव जी ने सांख्यों का पक्ष श्रीमदभागवत के दसम स्क में बहुत उत्तम ढंग से रखा त्रिगुणमयी प्रकृति है उससे महत्व की उत्पत्ति होती है लेकिन त्रिगुणात्मकता बनी रहती है त्रिगुण बने रहते हैं केवल त्रिगुण की साम्यावस्था खंडित होती है लेकिन त्रिगुण का विलोप नहीं होता महत्व से अहम तत्व की उत्पत्ति होती है महत्व अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है अपने स्वरूप में विद्यमान रहता हुआ ही तत्वान्तर परिणाम रूप कार्य को उत्पन्न कर दे यह सांख्यों का पक्ष है तत्वान्तर परिणाम एक विचित्र बात है कोई भी प्रस्थान होगा उसमें एक मूल तत्व मानना होगा कहीं से तो आरंभ मानेंगे ना एक चरम तत्व मानना होगा अंतिम कार्य अंतिम कार्य मानने पर तत्व की संख्या वहां जाकर थम जाएगी रुक जाएगी दर्शन की कसौती है प्रारंभ से होता है अंत कहाँ जाकर होता है मनोरम तथ्य संख्यो ने व्यक्त किया जो वेदांतियों को भी मान्य है अपने से अधिक विशेषता वाला कार्य जब कोई कारण उत्पन्न न कर सके तब उस कारण को चरम कार्य कहा जाता है उसमें उसकी कारण संज्ञा औपचारिक होती है नाम मात्र होती जैसे पृथ्वी है एक नियम है नयायिकों ने भी माना वैशेषिकों ने भी वेदांतियों ने भी सांख्यों ने भी इसे स्वीकार किया है कि कारण का जो गुण होता है वो कार्य में अनुगत होता है आकाश का गुण अपना शब्द ही है वायु का अपना गुण स्पर्श ही है तेज का अपना गुण रूप ही है जल का अपना गुण रस ही है पृथ्वी का अपना गुण गंध ही है परंतु कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है इस दृष्टि से विचार करेंगे तो वायु के दो गुण हो जाते हैं शब्द और स्पर्श तेज के तीन गुण हो जाते हैं शब्द स्पर्श और रूप जल के चार गुण हो जाते हैं शब्द स्पर्श रूप और रस पृथ्वी के पांच गुण हो जाते हैं शब्द स्पर्श रूप रंग पृथ्वी के हजारों कार्य हम देखते हैं वृक्षादि घटादि इनको कार्य माने तो किस आधार पर तो कार्य तो मान सकते हैं लेकिन तत्वान्तर परिणाम ये नहीं गिने जाते अतः तत्व की संख्या में वृद्धि करने वाले ये नहीं पृथ्वी से कोई ऐसा कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता जिसमें छठा गुण आ जाए इसलिए पृथ्वी पर्यंत ही तत्व की दृष्टि से गणना करने पर संख्या की प्राप्ति हो पृथ्वी के बाद तत्व की गणना शांत हो जाती है क्योंकि अपने से अधिक विशेषता वाला कार्य उत्पन्न नहीं कर पाती उधर वैज्ञानिकता यह है हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रिया अगर छठा कोई गुण होता शब्द स्पर्श रूपंध के अतिरिक्त उसको ग्रहण करने के लिए छठी इंद्री भी होती वो नहीं है इस दृष्टि से भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी चरम कार्य और अगर दूध से दही के समान परिणाम माने तब तो एक ही तत्व तो रह जाएगा अतिर पदार्थ में उसका नाम होगा पृथ्वी चरम कार्य ही तो रह जाएगा ऊपर के कार्य फिर लय का सिद्धांत भी विलीन हो जाएगा कारण पहले से विद्यमान है तब कार्य उसमें जाकर विलीन हो सकता है तो लय की प्रक्रिया भी तभी चर्चार्थ होगी जब कारण अपने से भिन्न कार्य को उत्पन्न करने के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे विवर्त गर्भित परिणाम इसका नाम हमने दिया स्वप्नावस्था में दूध से कोई दही बनावे स्वप्नावस्था में तो प्रातितिक दृष्टि से तो दूध का विलोप हो गया दही शेष रह गया लेकिन विचार करने पर समग्र स्वप्न प्रपंच जब विवर्त है तो विवर्त गर्भित परिणाम तो सांख्यों ने सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से यह संकेत किया कि त्रिगुण भी अपने अस्तित्व को बनाए रखकर ही तत्वान्तर परिणाम रूप महतत्व को उत्पन्न करता है महतत्व भी अपने अस्तित्व को शेष रखकर ही तत्वान्तर परिणाम रूप अहम तत्व को व्यक्त करता है फिर चित तत्व है चित धातु है वह अपने अस्तित्व को विलुप्त करके अपने से भिन्न कार्य को उत्पन्न कैसे कर सकता है तो विवर्त की सहिष्णुता उत्पन्न करने के लिए शांति की प्रक्रिया बहुत उपयुक्त है परंतु इनके यहाँ चेतन को न तो निमित्त कारण वास्तव में निमित्त न उपादान कारण माना गया सत्व से एक उत्पन्न होता है इसलिए सत्व के योग से प्रकृति निमित्त कारण है तमस के योग से उपादान कारण है इसमें भी दो प्रस्थान चलता है एक विवरण प्रस्थान एक भावती प्रस्थान वाचस्पति मिश्र जिसको छू देते हैं जिस दर्शन को वही अपना एक प्रस्थान बना के रख देते हैं उनकी बुद्ध की चमत्कृति उसमें क्या होता है ब्रह्म सूत्र में जो भानती है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ रजोगुण की वंश परंपरा चलती है या नहीं इस पर विचार है श्रीमद भागवत इत्यादि का जो प्रस्थान है उसमें राशस अहम के भी कार्य होते हैं लेकिन भानती प्रस्थान के अनुसार सात्विक अहम के परिणाम होते हैं मस अहम के परिणाम होते राजस अहम के परिणाम नहीं होते अर्थात रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती कारण क्या है सत्वगुण भी अपने आप में निष्क्रिय है शांत है चांचल्य रहित है तमोगुण अपने आप में निष्क्रिय है प्रकाश प्रकाशात्मक रजोगुण उपस्तम है, है तमोगुण अवष्टंभामक है ये तीनों शब्द हमारे पुज गुरुदेव ने हमको बताया सत्गुण प्रकाशात्मक रजोगुण भात्मक क्रिया चंचल युक्त तमोगुण अवष्टंभ अवष्टम कहते हैं रोक निरोध को स्थिरता सत्वगुण प्रकाशात्मक है रजोगुण उपस्तंभामक है तमोगुण अवस्तम्भात्मक अब जब तक रजोगुण सत्व को नहीं छुएगा तब तक सत्य में हलचल सक्रियता की उत्पत्ति नहीं होगी और बिना हलचल के कार्य की निष्पत्ति नहीं होगी इसी प्रकार जब तक रजोगुण तमोगुण को नहीं छुएगा तब तक तमोगुण में चांचल्य क्रियाशक्ति का संचार नहीं होगा और क्रियाशक्ति का संचार नहीं होगा तो तमोगुण से कार्य उत्पत्ति नहीं होगी इसमें कल्पना कीजिए तीन भाई हो बीच वाला भाई विवाह न करे दोनों भाइयों के पोषण में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कर ले इसी प्रकार भावती प्रस्थान या वाचस्पति प्रस्थान में जिसका वर्णन उन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य के विवरण में किया है सांख्य सांख्यकारिका में किया है तो रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती रजोगुण अपना उपयोग और विनियोग सत्य गुण को और तमोगुण को सक्रिय करने में कर देता है इस प्रकार हमने संकेत किया विवर्त कि गर्भित परिणाम वाद को सांख्यो ने स्वीकार किया तो दो तत्व हम सांख्यो से ले लें एक कारण तत्व होता है एक कारण तत्व होता है। अब कारण तत्व को हम अक्षर कह दे तो कार्य को हम शब्द कह दे गीता का पंद्रह माध्याय अब तक लग रहा होगा कि विषय क्या है बोल क्या रहे हा <laughs> सुबह में हंसा एकांत में <laughs> कि कल जो मैंने शाम को प्रवचन किया टिप्पणी कार अगर कोई होते तो कहते कि जो श्लोक था उससे तो कोई तालमेल नहीं है तालमेल क्या था काल गुण और आशय गुण का प्रयोग किया गया है तो ना न वहा सु में न आशय गुण की पहुंच है न काल गुण की पहुंच उसका नाम लिए बिना हमने अवस्था का वर्णन किया अब सामने वाला जिसके साथ भागवत का श्लोक पड़ा है उसकी टीका है श्रीधरी आदि वो कहेगा कि विषय क्या था बोले क्षत ये बोले कि काल गुण जरा इत्यादि शरीर में श्री धरती का आशय गुण कामक्रोधारी इन दोनों की पहुंच नहीं होती है जो भगवान का आदर्श भजन करता है काल गुण और आशय गुण दोनों से अतिक्रांत जीवन भगवत भक्तों का हो जाता है भगवान को आत्मी समझकर कर भेद बुद्धि से भी उपासना करने पर उनकी कथा का श्रवण करने पर आशय गुण और काल गुण से प्रभावित भगवत भक्त नहीं होता आगे कहा गया कई उच्च का फिर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को कदाचित आत्मी ही नहीं साथ आत्मा स्वरूप कोई जान लेता है तब काल गुण और आशय गुण से सदा के लिए अतिक्रांत ही हो जाता है यह तो सिद्ध है इसी प्रकार सामने हमने कहा कि शो की, की दृष्टि से विचार करने पर एक अक्षर तत्व क्षर तत्व सिद्ध होता है इसका अर्थ क्या हुआ त्रिगुण त्रिगुणमयी प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रदान या त्रिगुणात्मक अव्यक्त तीन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं कहीं प्रकृति शब्द का कहीं अव्यक्त शब्द का कहीं प्रदान शब्द का उपयोग करते हैं शांति पर्व महाभारत के अनुसार हमारे यहाँ तो प्रकृति के 27 नाम हैं। उनमें वेदांतियों को दो चार का पता है आजकल बाकी 27 नाम लगभग प्रकृति के है ब्रह्मा जी का प्रवचन वक्तव्य महाभारत के शांति पर में तो हम लोग माया शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं प्रकृति का कहीं कहीं अभ्यक्त का प्रधान शब्द का प्रयोग भी हम लोग कहीं कहीं करते है उनके यहाँ माया शब्द का प्रयोग नहीं के बराबर है सांख्यो के यहाँ मायाम तो प्रकृति विद्या स्वेता के आधार पर प्रकृति अव्यक्त प्रधान और माया इन चार शब्दों का प्रयोग वेदांत प्रस्थान में किया जाता है सांख्यक प्रस्थान में प्रकृति अव्यक्त या प्रधान इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्षर और अक्षर कार्य प्रपंच के मूल में जो कारण है वो महाप्रलय में भी शेष रहता है इसलिए अक्षर है अक्षर कार्य अर्थ यहाँ नहीं वेदांत के अनुसार उनके यहाँ प्रकृति और प्रपंच का बाध तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि तो वो दोनों को सत्य मानते हैं अक्षर और अक्षर शोगी के आठवें अध्याय में जो वाष्मा खंड है उस पर जो शंकर भाष्य है वहां शंकराचार्य जन ने लिखा है इस तत्व का प्रकाश भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है वह उत्तम पुरुष का वर्णन तो सांख्यों का प्रस्थान हम लेंगे योगियों का प्रस्थान हम लेंगे तब क्या होगा क्षर अक्षर दो पुरुष या दो तत्व की प्राप्ति हमको हो जाएगी पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं होगी या विलक्षणता हो गई वेदांत प्रस्थान की क्षर अक्षर क्षर पुरुष अक्षर पुरुष दोनों की प्राप्ति हो जाएगी कार्यात्मक प्रपंच कारणात्मक प्रपंच दोनों की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन पुरुषोत्तम तत्व की प्राप्ति संख्यक प्रस्थान कंसार अनुसार प्रस्थान कंसार नहीं होगी पुरुषोत्तम तत्व ऐसा चाहिए पुरुष विशेष को योगी मानते हैं लेकिन जिस पुरुष विशेष को योगी मानते हैं उसे हम पुरुषोत्तम इसलिए नहीं कह सकते कि उसका क्षर अक्षर से संबंध नहीं है केवल क्षर अक्षर से संबंध नहीं है इसका मतलब कारण कोटि में वह पुरुषोत्तम तत्व प्रविष्ट नहीं इसलिए ईश्वर की मान्यता उसको हम पुरुषोत्तम नहीं कह सकते और सांख्यों के यहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं है पुरुष की मान्यता होने पर भी उसको पुरुषोत्तम नहीं कह सकते क्योंकि वो बिल्कुल तटस्थ केवल साक्षी मात्र है कार्य की अभिव्यक्ति में वो हेतु नहीं है इसलिए ना तो पुरुष को हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं ना न सांख्योश्वर संख्यवादी जिसको ईश्वर मानते हैं उसको हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं रही बात नयायिक वैशेषिकों की इनके यहाँ तो नित्य तत्वों की भरमार है वैशेषिकों के यहाँ न्यायिकों के यहाँ अक्षर पुरुष की प्राप्ति ही नहीं है अक्षर पुरुष मन एक होना चाहिए ना में भिन्नता होने पर भी अक्षर में भिन्नता नहीं हो सांख्यों के यहाँ तो यह मिल जाता है उनके यहाँ यद्यपि या त्रिगुणमयी प्रकृति है त्रिगुणात्मक तीन गुणों की प्राप्ति होती है। तो सच्ची बात तो यह है कि उनके यहाँ कारण के रूप में किसी एक तत्व की प्राप्ति नहीं होती लेकिन तीन गुणों को मिलाकर उन्होंने एक तत्व नाम दे दिया है जिसका नाम अव्यक्त प्रकृति या प्रधान है जो कि तीनों गुणों की साम्य है बहुत विचित्र बालक करो उसके पक्ष में युक्ति दो उन्होंने पूर्व पक्ष बनाया सत्व रजस्तमश तीनों का संयोग होगा तो तीनों गुणों की साम्यावस्था होगी तब तो नस्वरता आ जाएगी तो उन्होंने कहा अनागंतुक संयोग अनित्व का प्रयोजक नहीं होता आगंतुक संयोग जो होता है वो अनितत्व का प्रयोजक होता है अब हमने ये संयोग हुआ उंगली उंगली का संयोग हो गया ऐसे या ऐसे कर लिया तीनों उंगली का संयोग हो गया तो वहां अनागंतुक संयोग भी अनादिकाल से है रजोगुण भी है रजोगुण भी अनादिकाल से है उत्तमोगुण भी अनादिकाल से है अनागंतुक संयोग होने के कारण त्रिगुणमयी प्रकृति तीनों गुणों को लेकर सावयव नहीं सिद्ध होते सवैवत्व का प्रयोजक है आगंतुक संयोग न कि अनागंतुक संयोग प्रवचन तो कठिन लग ही रहा है श्रोता लोग मुंह देख रहे प्राय <laughs> हो क्या रहा है तो? <laughs> लेकिन श्रोता के लिए आज में हम ग्रंथ को छोड़ दें ये भी ठीक नहीं और ग्रंथ के लिए आज मैं श्रोता को छोड़ दें यह भी ठीक नहीं समस्या होती है ना स्वामी जी से बताया पंजाब आदि में अभी भ्रमण करने गए व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति के बुद्धि का भी कोई स्तर नहीं है आलोचना नहीं कर रहा जब एक ग्रंथ से बांध दिया जाता है ना समझ दी कि मार दिया गया संकेत समझ गए अब वो क्या हो गया सिखों में उसका भी पाठ तक रह गया अगर गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करेंगे तो सनातनी हिंदू हुए बिना नहीं रह सकते अर्थ का ज्ञान होगा तो कैसे कुछ और हो जाएंगे इसलिए वहां पर सीमित कर दिया गया अब गुरु ग्रंथ साहब एक विचार लाके रख दिया बना के श्री गोलवलकर जी ने अब उनके स्वयं वो भी नहीं पढ़ते तो क्योंकि वो तो महाराष्ट्र के थे ना लंबा लंबा वाक्य होता था गोलवालकर जी महाराज का मैंने प्रवचन सुना है बहुत लंबा वाक्य होता इतना बड़ा महाराष्ट्रीय हिंदी तो वो भी नहीं समझ पाते नीचे वाले तो उनके यहाँ कोई अध्ययन का ग्रंथ ही नहीं रह गया इसलिए मेधा शक्ति का ह्रास हो गया बाइबल देख लीजिए कुरान देख लीजिये उन्हीं के यहाँ फिर सूरवीर दिखाई यहाँ अध्ययन का तो विलोप हो ही रहा है कठिनाई हो गई कि श्रोता नहीं मिल रहे क्यों यहाँ केवल कीर्तन का मैं विरोधी नहीं हूँ मैं खूब कीर्तन करता हूँ कराता भी हूँ लेकिन समझ रहे हैं ना अध्ययन का विलोप हो जाने से इन सब ग्रंथों का भाव कहाँ से लावे किसको सुनावे कठिनाई कर दिया यहाँ तो चलता एक एक शब्द पर विचार क्या शंक गिरी टीका पर शंकराचार्य ने यह सब लिखा तो क्यों लिखा इसके पीछे क्या अभिप्राय जहा एक एक शब्द के भाव पर विचार चलता है वहां बुद्धि नृत्य करने लगती है इसीलिए हमने कहा वैशेषिकों के यहां ले लीजिए नित्य वस्तुओं की भरमार है पांच प्रकार के कर्म नित्य है लेकिन गुणों में भी बहुत से नित्य है द्रव्य में बहुत से नित्य है सामान्य विशेष मैं नित्य है केवल द्रव्य को ले लें तो अक्षर तत्व की प्राप्ति नयायिकों वैशेषिकों के यहां नहीं होती क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु तो महाप्रलय में भी रह जाएंगे और आकाश की न उत्पत्ति होती है न उसका नाश होता है काल की उत्पत्ति नहीं नाश नहीं दिख की उत्पत्ति नहीं नाश नहीं इसलिए क्षर अक्षर में क्षर पुरुष तो मिल जाएगा कार्यात्मक प्रपंच अक्षर पुरुष भी नहीं है फिर क्षणाक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तत्व तो आत्मा को कैसे कह सकते साथ ही साथ उनके यहाँ जो आत्मा की मान्यता है बहुत विचित्र है सत्ता सामान्य के योग से आत्मा सत है स्वतः भी नहीं है ज्ञान नामक गुण के योग से आत्मा चित्त है स्वतः चित्त भी नहीं है सुख या आनंद नामक गुण के योग ऐसी आत्मा आनंद है स्वतः आनंद भी नहीं है न स्वतः सत्य न स्वतः चित्त न स्वतः आनंद इसलिए न्याय और वैशेषिक जो प्रस्थान है उसकी तो यहाँ गति ही नहीं संक्षिप्त प्रस्थान में हमको अक्षर अक्षर दो तत्व मिल जाते हैं यद्यप अक्षर के नाम है सत्व रजस तमस्त लेकिन अनागंतुक संयोग होने के कारण तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति को हम एक मानकर अक्षर पुरुष कह सकते हैं प्रधान या अभि को लेकिन क्षणाक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तत्व उनके यहाँ नहीं मिलता पुरुष मिलता है लेकिन उसको पुरुषोत्तम नहीं कह सकते क्योंकि क्षर और अक्षर से उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है अब थोड़ा विचार करें पुरुषोत्तम तत्व पर तो गीता के तेरहवें अध्याय का एक श्लोक ले लें प्रकृति पुरुष विकाराम विकाराशुणा चाह विधि प्रकृति संभवान ये दो अनादि तत्व को लिया वेदांतियों के यहाँ छह छे, छे अनादि हैं सदस्य माक मनादया लेकिन मूल में दो ही अनादि है पुरुष और प्रकृति पुरुष और प्रकृति दो अनादि हैं गोविंदानंद जी सुन ही रहे अभी इस पर पाठ में बहुत अच्छा विवेचन हुआ था पूरी सचमुच में क्या अनादि इनको मान सकते हैं दोनों को प्रकृतिम प्रकृति पुरुष विधि नादि भगवान का कथन है प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझो संख्यों का पक्ष हो गया लेकिन तुर आगे पर विचार कीजिए विकाराम गुणांश सेवा विधि प्रकृति संभवान प्रकृति अनादि तो है लेकिन गुण और विकारों की जननी है अब यहीं से पकड़ में आ जाता है वेदांत की सहिष्णुता के लिए आगे का मार्ग बन जाता दो अनादि में एक अनादि ऐसा है जो सविकार है गुण और विकार की जननी है इसका मतलब है कि वो सविशेष है और एक निर्विशेष है एक सविशेष है एक निर्विशेष जो सविशेष होगा उसका कोई लय स्थान होना चाहिए यानी सविशेष हो और लय स्थान उसका ना हो तो संभव नहीं जब लय स्थान होगा तो जिसमें वो लीन होगा सविशेष फिर उसका अनादिवंग हो जाएगा इसीलिए एक ही अनादित्व हो सकता है सुवालोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूं सुबालोपनिषद श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता भाष्य में सुबालोपनिषद को बहुत आदर दिया है तो अब हमारे यहाँ क्या होता है महाभारत के अनुसार बोल रहा हूं ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के अनुसार बोल रहा हूं उपनिषदों के अनुसार बोल रहा हूं अव्यक्तोपनिषद के अनुसार हमारे यहाँ जो परमात्मा तत्व है प्रकृति या माया का भी लय स्थान है क्योंकि सभी शेष अगर कोई है तो उसका कोई न कोई लय स्थान होना चाहिए तो महाप्रलय में जब उसका विलय हो जाएगा किसी में तो उसका अनादित्व भी शांत हो जाएगा तो वस्तुतः अनादि नहीं है संख्यो की शैली में हम प्रकृति को अनादि तो कहते हैं लेकिन उस प्रकृति का भी लय स्थान कौन है परमात्मा प्रकृति का लय स्थान परमात्मा माया त्रिगुणमयी माया का लय स्थान परमात्मा है तो महाप्रलय में परमात्मा ही शेष रहता है तो माया को अनादि मानने पर भी अनादि नहीं मान सकते प्रकृति को क्या कहेंगे प्रकृति को अनादि मानने पर भी तत्वता अनादि नहीं मान सकते अब यही गणित में आ जाता है गणित जो है लाखों वर्ष पहले से व्यापार की विद्या के रूप में प्रसिद्ध है दर्शन के रूप में गणित प्रसिद्ध नहीं क्योंकि दर्शन गणित में क्या हो गया पागलपन ना कोई मूल तत्व है ना अंत है तो दर्शन तो खत्म हो गया ना दर्शन साथ तब बनता है जब मूल में कोई एक तत्व मानो और कोई अंतिम विराम मानो ना मूल है ना विराम है क्योंकि एक से भी नीचे की शून्य डिग्री शून्य माइनस डिग्री यह सब चलाते हैं ना और अंत में और छोर नहीं मिलता कहाँ तक चलो इसलिए गणित को भी पागलों का उन्मत्तों का प्रलाप मानकर रख दिया गया दर्शन जो गणित था उसको व्यापार की विद्या लाके रख दी गई हमारे यहाँ निर्विशेषता की अबी शून्य शून्य और एक दोनों को अनादि मानेंगे लेकिन एक से एक का जब ऋण कर देंगे तब जो शून्य बचेगा तो एक में जो अनादित्व का उपचार है वो भी शांत हो जाएगा इसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि मानने पर भी जब प्रकृति को विकारों की गुणों की जननी गुण माने सुख दुख अविकार विकार महदादि आकाश आदि की जननी मानेंगे तो सबसेष मानेंगे जो सबसेष होता है तो सन्निकट निर्विशेष में विलीन होता है सविशेष का कारण कौन होगा सन्निकट निर्विशेष पृथ्वी का कारण कौन हो सकता है क्योंकि दो लक्षण है एक आपातता या तो वायुमानी भूतानी जायंत या कोई ठोस लक्षण नहीं है उदाहरण हम देते हैं मिट्टी ले लीजिए पृथ्वी ले लीजिए बाहर भालुका मई मिट्टी पृथ्वी खोदिए पानी निकल आएगा पृथ्वी से पानी उत्पन्न हो गया सरोवर में समुद्र में नदी में पृथ्वी के सारे पानी टिक गया अब एक लोटा पानी लुढ़का दीजिए पानी लीन हो गया किसमें पृथ्वी में तो पानी कार्य से हुआ या पृथ्वी कार्य से हुई यह तो वाईमान भूतानी केवल इतने ही को लगा देंगे तो पृथ्वी में कारण का लक्षण चला गया निमित्त कारण का लक्षण गया उपादान कारण का लक्षण नहीं गया तो उपादान कारण का मुख्य लक्षण क्या है सन्निकट निर्विशेष कौन किसका कारण होगा कौन किसका कार्य होगा जिससे जो सन्निकट सविशेष होगा वो कार्य होगा और जिससे जो सन्निकट निर्विशेष होगा वो कारण होगा तो पृथ्वी में पांच गुण जल में चार ही गुण तो पृथ्वी का सन्निकट निर्विशेष जल इसलिए वो स्थान होगा अब जल में चार तो तेज में तीन ही गुण लय स्थान हो गया तेज में तीन तो वायु में दो ही गुण इसलिए तेज का लय स्थान वायु वायु में दो गुण तो आकाश में एक ही गुण इसलिए वायु का लय स्थान आकाश अब जो कल हमने वहां उठाया था गणित की दृष्टि से अहम तत्व महत्त्व और अव्यक्त कहीं बैठते नहीं अब एक गुण वाला रह गया आकाश या तो एक की कोई बीजा मानिए वो आकाश से निर्विशेष होगा लेकिन गणित के दृष्टि से तो एक से एक कार्यन करने पर शून्य बचता है तो सर्वथा निर्विशेष मानिए या कोई बीजावस्था मानिए यही कह सकते हैं बीच में महत्व हम तत्व ला जो रख दिया सांख्यों ने उसका औचित्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आकाश में एक गुण है तो एक न्यून गुण होना चाहिए अहम तत्व में उससे भी एक न्यून गुण होना चाहिए महत्वत्व में उससे भी एक न्यून गुण होना चाहिए अव्यक्त में तो बात बिगड़ जाती है इसलिए स्थिति क्या है आकाश के ही ये प्रभेद हैं कौन अहम तत्व महत्व और अव्यक्त ये आकाश के ही प्रभेद है हमने अपने ग्रंथों में सिद्ध किया है आकाश के ही प्रभेद है इसका मतलब परा पश्चंती मध्यमा वैखरिक शब्द के चार प्रभेद लय स्थान होना चाहिए वो प्रकृति जिस पुरुष में महाप्रलय में जाकर जिस तत्व में विलीन हो जाती है वो पुरुषोत्तम हो प्रकृति का लय स्थान जो होगा वो पुरुषोत्तम हो जाएगा और तीनों में कार्य प्रपंच के अभिव्यक्ति अब एक नियम कहकर आज के, के प्रवचन को विराम देते हैं केनो प्रतिषद के आधार पर हमने एक वाक्य बनाया भगवत कृपा से यहीं पर यहाँ रहता है केन्यसितम शीतम प्रेषितम पत मन प्राण वहाँ मनसो मन वाचो वाक प्राणस्य प्राण ऐसा तो यद अच्छि चैतन्य होता है तद नामक होता है किसी का जन्म हो तो नामकरण होता है ना? नामकरण संस्कार किसका होगा जिसका जन्म हुआ है आत्मा तो आज है, क्या होगा तो एक नियम केनोपनिषद के अनुशीलन से निकलता है यदव अच्छि चैतन्य होता है तन नामक होता है अच्छि होगा वही उदाहरण बहुत बढ़िया ए रिक्शा अब रिक्शा का क्या हुआ रिक्शा बुलाने पर आ जाए क्या रिक्शा का हो गया रिक्शा वाला रिक्शा के चालक को भी कह देते हैं रिक्शा इसी प्रकार मन का मन प्राण प्राण के जीवन जी सुक के सुख के सुख तुम राम तो यहां पर विचार किया गया प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित जो शब्द होता है वो अनात्मा का वाचक होता है यह आत्मा का इस पर विचार करना प्राण से प्राण प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित जो शब्द होगा वो आत्मा का वाचक होगा संबंध विभक्ति घटित जो शब्द होगा वो अनात्मा का वाचक होगा शब्द कई होगा प्राण के प्राण प्राण से प्राण प्राण के लगा दिया संबंध विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो ये जो प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्राण है उसका वाचक हो गया अंत में प्रथमा या द्वितीय या विभक्ति घटित जो प्राण है वो आत्मा का वाचक हुआ मनसो मन मन मन पहले जो मन का वहाँ मन हो गया सचमुच में जो करण कोटि का मन है अंत में जो मन कह दिया वो आत्मा या परमात्मा का वाचक हो गया इस प्रकार से यादव अच्छि चैतन्य होता है तनामक होता है अब इस नियम को हम लोग भूल गए मनुष्य मनुष्य का अर्थ क्या हुआ इसी प्रकार चंद्र के चंद्र सूर्य के सूर्य सूर्यस्य आप भवे सूर्य वाल्मीकि रामायण और यहाँ के रसिको ने कहा इंद्र के इंद्र अधिक सुखदायी नंद भवन को भूषण माई इंद्र के सब जगह वही प्रयोग के उपनिषद का सूर्य का सूर्य चंद्र का चंद्र अग्नि का अग्नि तो संबंध विभक्ति घटित जो शायद आत्मा का वाचक होता है घटित जो शब्द होता है वो आत्मा का वाचक होता है या नियम है यदवचिन्न चैतन्य होता है तद होता है तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छोक के आठवें अध्याय में जो पुरुषोत्तम तत्व की व्याख्या की उसके अनुसार यहाँ क्षर पुरुष कार्थ प्यार लेंगे क्षर कोटि का पुरुष अब क्षर की उपाधि वाला पुरुष दोनों लेंगे यदचिन्न चैतन्य होता है तद होता है क्षर से हम उस चेतन को भी ले सकते केवल जड़ को भी अक्षर से किसको लेंगे केवल मूला प्रकृति या माया अनिर्वचनीय माया को लेंगे या मायापाधिक को लेंगे दोनों विवक्षावसात वहां पर अवच्छिन्न चैतन्य या उपाधि वाला तो क्षरोपाधिक अक्षरोपाधिक चैतन्य का नाम क्या हो गया क्षर के उपाधि से युक्त हो गया तो नाम हो गया अक्षर तदवचिन्न होने के कारण या उपाधि वाला होने के कारण तो आत्मा का नाम ही हो गया अक्षर आत्मा का नाम ही हो गया अक्षर उपाधि के कारण एक जगह अक्षर उपाधि के कारण एक जगह अक्षर अब दोनों से अतीत जो हुआ उसका नाम पुरुषोत्तम हुआ अब इसमें भी रहा ईश्वर विभर्तव्यय यो लोकत्र महाविश्य इसमें भी रहस्य है रहस्य क्या है अगर वो क्या ना ना रोहन जी यहाँ बैठते तो नींद नहीं आती ना विद्यार्थी जब बेंच के पीछे बैठ जाता है तो उसको खूब सोने आदि का अवसर मिलता <laughs> सामने वाले नहीं सो सकते ना ये दोनों <laughs> इसीलिए हमेशा जा हो मर्यादा की रक्षा करते हुए तो हमने क्या संकेत किया अब यहाँ पर सर्वज्ञ सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ प्रकरण क्या कहता है अध्यक्ष अगर प्रकरण तुरीय का है तो सर्वज्ञ का अर्थ अलग होगा प्रकरण अगर प्राज्ञ का है ईश्वर तो का तो तो तो तो तो है सोपाधिक का है तो सर्वज्ञ का अर्थ अलग होगा विभर्तव्य ईश्वर भगवान शंकराचार्य ने यह पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ क्या किया क्षरोपाधिक अक्षरोपाधिक से अतीत तो वहां पर विभर्तव्यय और ईश्वर का अर्थ क्या होगा विभर्थ भरण करने वाला कैसे होगा सोपाधिक का तो वर्णन नहीं हुआ तो सोपाधिक घटित अर्थ नहीं करके निरुपाधिक घटित अर्थ कैसे करेंगे इधर ध्यान कम जाता लोगों का शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया है वो तो निरुपाधिक पर क्योंकि वहाँ प्रकरण पुरुषोत्तम का है क्षर की उपाधि वाला अक्षर की उपाधि वाला कार्योपाधि रमजीव कारणोपाधि ईश्वर कार्यकार महत्वा पूर्ण बोधो वशिष्य शुक्र स्वप्निषत कार्य कारण दोनों से अतीत जो पुरुष है कार्योपाधिक वही नहीं पादिक नहीं कार्य कारण से अतीत जो पुरुष है वो विभर्त्यव्यय ईश्वर अव्यय है अव्यय कार्य अर्थ कहाँ से करेंगे गीता के तेरहवीं अध्याय से निर्गुणवाद परमात्मा एम अव्यय अनादि तो प्रकृति भी है एक प्रकार से पुरुष भी है लेकिन प्रकृति निर्गुण नहीं है इसलिए प्रकृति बाध का विषय बन जाती है प्रलय में शेष रहने पर भी बाध का विषय बन जाती है उसके मिथ्यात्व का निश्चय वेदांत प्रस्थान को अभिष्ट है अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण यह जो पुरुष है अव्यय है अबाध्य है तो विभक्ति अव्यय ईश्वर विभाग तो लगता है कि भरण पोषण करता है सौपाधिक हो गया तो शंकराचार्य ने कहा ऐसा नहीं यहाँ तूर्य का प्रकरण चल रहा है जैसे सर्वज्ञ शब्द आया सबको जो जानता है वो सर्वज्ञ ये प्राज्ञ का, ईश्वर कोटि का सर्वज्ञ हो गया सर्व होता हुआ जो तूर्य प्रकरण है तूर्य कोटि का निपाधिक कोटि का प्रकरण है तो सर्वज्ञ का अर्थ शंकराचार्य क्या करेंगे सर्व होता हुआ जो जिस ज्ञाप्ति मात्र तत्व में सर्व अध्यस्त है वो तत्व हो गया सर्वज्ञ विभर्त विभर्ति अव्यय है करता है तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि अपना जो तेजस स्वरूप है चिद्रूप, चिद रूप वो चित शक्ति के द्वारा चित शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप भूता शक्ति के द्वारा स्वरूप भूता शक्ति के द्वारा जैसे दृष्टि दो प्रकार की होती है न नहीं दृष्ट दृष्टि अभी परलोपो विद्यते अविनाशीदारण उपनिषद दृष्टा की स्वरूप भूता दृष्टि एक है नेत्र दृष्टि आदि तो दृष्टि में जिस प्रकार दो भेद है उसी प्रकार स्वरूप भूता शक्ति यानी स्वरूप में ही शक्ति का उपचार हो गया अपनी स्वरूप भूता शक्ति के द्वारा अर्थात उसकी विद्यमानता मात्र से मयाध्यक्षण प्रकृति शुत्ते सचरा उस चित धातु की भगवत तत्व की पुरुषोत्तम तत्व की विद्यमानता मात्र से क्या है यह विश्व भरण पोषण को प्राप्त होता है तद उसको कोई व्यापार पृथक से करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसे सूर्य के विद्यमानता मात्र से उसमें प्रकाशनक क्रिया का कर्ग अपने आप उद्भासित हो जाता है